सांडिल्योपनिषद अध्याय एक खंड सात जिह्वया वायु गृही यथाशक्ति कुंभयि नाशाध्याचेत तेन गुलम प्लीहजर पितधादीन नश्यति जीवा द्वारा वायु को अंदर खींचकर शक्ति के अनुसार कुंभक करके दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक करना चाहिए इससे गुलम गोला तिल्ली ज्वर, पित्त और भूख आदि रोगों का समन हो जाता है अथ कुंभक सहित केवल चेत रेतकूरक युक्त सहित तद विवर्जि केवल केवल सिद्धि पर्यत सहित अभ्यसे केवल कुंभ के सिद्धे त्रिशुलोकेश न तस् दुर्लभम भवती केवल कुंभ का कुंडलनी बोधो जायते अब कुंभक के संदर्भ में कहते हैं उसके दो भेद हैं सहित और केवल रेचक तथा पूरक से जो संयुक्त हो उसे सहित और उनसे जो रहित हो वह केवल है इसमें से केवल जब तक सिद्ध न हो तब तक सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए और जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तब योगी को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता केवल कुंभक के द्वारा ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है ततःवपु प्रसन्न बदनों निर्मल लोचनों भी व्यक्तनादो निर्मुक्त रोग जालो जितबिंदु पटवनती इस सिद्धि के पश्चात योगी साधक कृषि शरीर से युक्त प्रसन्न मुख वाला निर्मल नेत्रों से संपन्न नाद श्रवण करने वाला समस्त रोगों से रहित बिंदु को जय करने वाला ब्रह्मचर्य सिद्ध तथा प्रज्वलित जठराग्नि से युक्त हो जाता है अंतरलक्ष ऐसा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतंत्रे सुगोपिता अंतकरण में लक्ष्य हो तथा बाह्य की दृष्टि निमेष उन्मेश अर्थात पलक झपकने से विहीन हो यही वैष्णवी मुद्रा है तथा इसे ही समस्त तंत्रशास्त्रों में गुल गुप्त रहस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है अंतर विलीन चित्त अंतर्लक्षिपवनो जोगी सदा वर्तते दृष्ट्या निश्चल पश्यप्य मुद्रेजुखेचरी सा लक्ष्मक्ष्य नशिवा शूनिया शून्य विवर्जि सुरतीद जिस योगी का कच्चि और पवन विलय को प्राप्त हो गया हो वह योगी साधक सतत निश्चल नेत्रों द्वारा बाहर की ओर नीचे की तरफ देखता हो किंतु इसके अतिरिक्त और कुछ न देखता हो यही खेचरी मुद्रा है यह केवल लक्ष्मी में ही एक तान एवं मंगल में होने के कारण वैष्णवी मुद्रा भी कही जाती है उसमें शून्य एवं अशून्य रहे परम तत्विनाशी पद रूप में प्रकाशित होता रहता है अर्थोन अर्धोन्मीलोचना स्थिर मनागृत क्षण चंद्रारकाविल लीनतापन निस्पंदोत्तर ज्योतिपमचेत बदभाषि दे दीप्यम परम तत्व तत्परमस्ति वस्तु विषय सांडिल विधिहतक अर्थ उन्मिलित नेत्रों से युक्त एकाग्र मन वाला तथा नासिका के अग्रभाग पर स्थित दृष्टि से संपन्न योगी अचल भाव को पाने के पश्चात सूर्य एवं चंद्र नाड़ी को भी विलय करा देता है इस समय ज्योति रूप समस्त बाहरी विषयों से विहीन एवं दीप्तिमान जो तत्व तो प्रकाशित हो रहा है वही परम वस्तु के रूप में उसका विषय होता है हे सांडिल्य इस प्रकार तुम्हें जानना चाहिए तारम ज्योतिषिराजोज किंचिदुव भ्रुव पूर्वाभ्यास मार्गोय उन्मुनी कारक क्षण तस्मा खेचरी मुद्राभ्य तत्न्मुवतीद्राति लब्धयोग निद्रश्य योगि नहकारो नास्ती योगी साधक दोनों नेत्रों की पुतलियों को ज्योति से जोड़कर दोनों भौहों को कुछ ऊंचा रखता है यह साधक के प्रारंभिक अभ्यास का मार्ग है और इससे क्षण मात्र में ही उन्मनी स्थिति प्राप्त हो जाती है इसलिए साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए उससे वह उन्मनी दशा को प्राप्त करता है फिर उसे योग निद्रा की प्राप्ति हो जाती है जिस साधक को योग निद्रा की प्राप्ति हो वह योगी फिर काल के वश में नहीं होता शक्ति मध्य मनवा शक्ति मानस मध्यम मनसा मन आलोक्य शांडिल्यम सुखी भव इस कारण हे सांडिल्य शक्ति के बीच में मन को केंद्रित करो शक्ति को मन के अंदर गतिशील रखकर तुम मन के द्वारा मन को ही देखो तथा सुखी समुन्नत जीवन व्यतीत करो खम्ये कुर्चात्मा आत्म मध्ये चमकुरु सर्व चम कृत्व न किंचदित ऐसे ही चैतन्य आकाश के बीच में आत्मा को स्थित करके तथा आत्मा के मध्य में चैतन्य आकाश को प्रतिष्ठित देखना चाहिए इसके पश्चात सभी को चैतन्य आकाश में करके ऐसा ध्यान करें कि इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं बाह्य चिंता न कर्तव्या तथा अंतरचि का सर्वचिता परित्यजात्र परमो भवन योगी को बाह्य जगत की चिंता नहीं करनी चाहिए उसी प्रकार अपने भीतर की भी चिंता नहीं करनी चाहिए इस तरह समस्त प्रकार की चिंताओं का परित्याग करके मात्र चैतन्य स्वरूप हो जाना चाहिए कर्पूर मनलेयद सैंधव सलिले यथा तथा च लीयमान सन्मनस्तत्वीय जिस तरह से कपूर अग्नि में तथा नमक जल में विलीन हो जाता है उसी तरह से ध्यानस्थ हुए योगी का मन परम तत्व में विलीन हो जाता है ज्ञे सर्वप्रतीत त्ञान मन उचते ज्ञान जेय सम्य पंथा द्वितीय कह जो भी कुछ जानने योग्य है और जो प्रतीत होता है उसका जो ज्ञान है उसे ही मन कहते हैं ज्ञान एवं गेय सभी कुछ एक ही साथ विनष्ट हो गया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पथ नहीं है ज्ञेय वस्तु पर विलियम जाति मानस मानसेल जाते कैवल्यम अवशिष्य वस्तु का परित्याग कर देने से मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है और जब मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है तब कैवल्य ही कैवल्य शेष रह जाता है दो क्रमौ चित्तनाश से योगो ज्ञान मुनीस्वर योग तिरोधो ही ज्ञान सम्यक वीक्षण मुनीश्वर वित्त को विनष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग हैं चित्त को विनष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग हैं पहला योग और दूसरा ज्ञान योग अर्थात चित्त की वृत्तियों का समन करना तथा ज्ञान अर्थात वस्तु के तत्व को यथार्थ रूप में देखना तस्मि निरोधित नूनम उपशांतम मनोभवेत मन स्पंदोपाताय संसार प्रवीयतें मन को जब अपने वश में कर लिया जाता है तब वह निश्चित ही शांत हो जाता है मन की चंचलता के शांत होते ही इस संसार का विलय हो जाता है सूर्यालोक परिस्पंदन शांत व्यवहित यथा शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास योगत जिस प्रकार सूर्य की गति आलोक शांत हो जाने पर संसार का व्यवहार शांत हो जाता है वैसे ही शास्त्रों एवं सज्जनों की संगति से नैराग्य के अभ्यास का योग हो जाने से भी संसार शांत हो जाता है अनास्थायास्थायाँ पूर्वं संसार वृत्तिसो यथावांचित अध्याना चिमेकोहिता एक तत्वादृढ़ाभ्याणस्पंदनों पूराद्यलाजादाभ्याखेदा एकगा मनस्पंदो निध्यते ओंकारोच्चारण प्रातत्वा सुसुप्ते संविदा ज्याणस्पंदो सर्वप्रथम सांसारिक वृत्तियों के प्रति अनास्था उत्पन्न की जाए तत्पश्चात लंबे समय तक ध्यान एवं एक तत्व का दृढ़ अभ्यास हो जाने से प्राण का स्पंदन बंद हो जाता है अर्थात प्राणवायु को अपने वश में कर लिया जाता है इसी प्रकार बिना श्रम के अधिक देर तक श्वास खींचते हुए पूरक आदि वायु के दृढ़ अभ्यास तथा एकांत चिंतन करने से मन की गति पूर्णतया बंद हो जाती है अर्थात मन वश में हो जाता है तदनंतर ओंकार के उच्चारण के बाद शब्द तत्व की अनुभूति होने से सद्ज्ञान द्वारा सुषुप्ति का रूप ध्यान लिया जाता है तब प्राण की गति रुक जाती है अर्थात प्राण तत्व को अपने वश में कर लिया जाता है